अथर्ववेदिया वेदिया उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण का प्रथम कार्य विचार कर रहे थे वैतथ्य सर्वभावान स्वप्न आहुर मनी सिन्हा अंतस्थान भावान स्वप्न में दिखने वाले चाहे बाहर के घटपट नदी पर्वत स्वप्न में दिखते हैं अथवा स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं आध्यात्मिक ये सभी मिथ्या है ऐसे पुरुष महापुरुष लोग कहते हैं मनीषी लोग कहते हैं और इसके में हेतु भी देते हैं क्योंकि भावानम अंत शरीर का अंदर में ही अनुभव होता है और समृतवे तो न हेतु न शरीर का अंदर में नाड़ी के अंदर में उस समय में स्वप्न अनुभव करने वाला तो ये मनो वहाँ रहता है इसलिए समृद्धा संकुचित स्थान शरीर के अंदर में ये सब पदार्थ नहीं हो पाएंगे निश्चय होता है कि ये सब पदार्थ वास्तविक वहाँ है नहीं मिथ्या ही हैं। कल्पित तो पदार्थ का ही अनुभव करता है टीका में तम अंतर उपलभ्य मनत्व न वैतथ्य व्य विचारा शंका अनुदरिहरती अभी अनुमान दे दिया सिद्धांति स्वपना नाम अथवा स्वप्न में होने वाला वैतत्यम क्यों हेतु दे दिया उत्तरार्थ में अंत स्थान हेतु न अंतस्थान वैतत्यम तो, तो अंतस्थान्त तो हो गया हेतु और बैतथ्यम हो गया साध्य तो अभी हमको व्याप्ति कहना पड़ेगा यत्र यत्र अंत तत्र तत्र वैतत्यम तो ये होना पड़ेगा अभी कहते हैं पूर्व पक्ष टीका में कर तेसम अंतर उपलब्ध मानवी अर्थात अंतस्थान होने पर भी न वैतथ्यम वैतथ्य नहीं होगा जो अंतस्थान में उपलब्ध होगा वो वैतथ्य हो जाएगा ऐसा क्यों होगा जो अंतस्थान अर्थात प्रकोष्ठ के अंदर में जो घट उपलब्ध होगा वो वैतथ्य अभी तर्था हो जाएगा अंतस्थान ते अंदर में है तो इस प्रकार के क्यों हो जाएगा इसे व्यभिचार शका व्यविचार शंका अर्थात हेतु रस्तु साध्य मास्तु धूम हो बनी नहीं हो इस प्रकार की यहाँ अंतस्थान हो किंतु वैतथ्यम न हो यह व्यभिचार शंका अनुद्य सिद्धांती पूर्व पक्षी का इस शंका का अनुवाद करके आगे परिहार करता है भाष्य में ननु अपर काद्यन्तर उपलभ्य मन घटादि अनेकांतिको हेतु इतिश्य आह समृतव हेतु न अपवि अंतर अपवरक प्रकोष्ठ कमरा उसके अंतर में उपलब्ध होता हुआ कौन घटाधि ये घटाधियों के द्वारा अनेकांतिको हेतु अंतर उपलब्ध होते हैं घर के अंदर उपलब्ध होता है घट किंतु घट मिथ्या नहीं है व्यावहारिक है तो होने से अंतस्थान अंतस्थानम हुआ किंतु वैतथ्यम नहीं हुआ हेतु रहा किंतु साध्य नहीं से रहा जैसे धूम रहा किंतु किन्नी नहीं है तो ये तो मिथ्या बात है इसलिए कहते हैं कि हेतु अनेकांतिक अनेकांतिक अर्थात हेतु व्यभिचारी है साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा हेतु इतिहास्य आह इसलिए आगे चतुर्थ पाद में उत्तर दिए कि समृतत्व न खाली अंत स्थान कहने से नहीं समृतवे न संकुचित होकर के तब घट जो प्रकोष्ठ के अंदर है उस समय वो संकुचित नहीं है संकुचित स्थान में नहीं है घट के लिए जितना स्थान आवश्यक है प्रकोष्ठ के अंदर उतना स्थान है, है? इसलिए वहां संकुचित स्थान में उपलब्ध नहीं हो रहा किंतु जब स्वप्न में उपलब्ध होते हैं अस्थि पर्वत इत्यादि उनको जितना स्थान चाहिए उतने स्थान है क्या स्वप्न में जहाँ नाड़ी के अंदर देखता है इसलिए वो संकुचित है ये जो घटर रहा प्रकोष्ठ के अंदर ये संकुचित नहीं हुआ ये तो उसको जितना स्थान चाहिए उतना स्थान उसके लिए है आगे हेतु दे दिया सम्बृत हेतु नकाम टिका में हेतुअतर संकाम बारह यी अन्यो हेतु ये है कहते है, ना ये दूसरा हेतु नहीं है यही जो अंतर कहा था उसी को समृतवे कहते हैं शरीर का अंदर में और वो भी संकुचित स्थान अर्थात नाड़ी का अंदर में तो जो शरीर के अंदर में भी ये हस्ती पर्वत इत्यादि नहीं रह पाएंगे और नाड़ी के अंदर रह जाएंगे तो इसको कहेंगे अर्थात समृद्ध खाली इतना ही नहीं है और आगे है उसका कि अंत स्थान खाली इतना नहीं है समृद्धत्व भी है अर्थात नाड़ी के अंदर में वो अनुभव करता है उस समय दृष्टा जो मन मन अर्थात तो मन मनो विशिष्ट साक्षी तो उस समय में वो नाड़ी के अंदर में रह करके उपलब्धि करता है तो नाड़ी के अंदर में ये सब पदार्थ कहाँ हो पाएंगे टीका में हेतु अंतर संकाम बारह अर्थात अंत स्थान और समृतव ये दोनों अलग अलग हेतु नहीं है एक ही हेतु है तो दो हेतु यहाँ नहीं है भाष्य में अंत समृत स्थान अंत स्थान प्रथम हेतु था इसी का अर्थ कहते हैं समृते अंत का अर्थ समृते स्थान अंतस्थान तथा समृत स्थान अंतर यह अभे है और सप्तमी अर्थ में अब है कि अंतर कहने से ये अधिकरण वाचक है कहाँ है कहते हैं अंतर है अंतर कहने से एक अधिकरण वाचक है इसलिए अंतर का अर्थ कहते हैं समृते सप्तमी कहते हैं तृतीय पाद में दिया अंतःस्थानात्, चतुर्थ पाद में दिया समृत हेतुना। ना कहेंगे दो अलग अलग हेतु कहते ना ना अंतःस्थानात्, ये अंतः का अर्थ हो गया समृत इसलिए एक ही हेतु है उसी का व्याख्यान है इसलिए लिख दिए भाषा में देख दिए अंत इसका अर्थ हो गया समृत और आपका पूरा हेतु तो है अंत इसलिए हेतु होने इसलिएस्थान समृद्धस्थ हेतुपन कह दिया स्थाने स्वापना पदार उपलब्य में देशे देहाचि स्वापना भावा स्वापनाभा तथापि कथम तेज मृषा ठीक है देह में अंदर अंत देहा देह के अंदर संकुचित देश में स्वापना भावा स्वप्न भाव इति स्वप्ना भावा भावा पदार्थ तो स्वप्न में होने वाला पदार्थ यदि भी देह का अंदर में संकुचित स्थान पर होते हैं तथापि कथम तेसा मृषात्म ये मृषात्म कैसे हो जाएंगे एक सुटकेश में आदमी जो जाता है कितना भरकर लेके जाता है इसे मृषात्व कहाँ हो जाते हैं तो कथम तेषाव भाष्य में अवृत्ते पर्वतना संभव अस्त नज अंतस्थ संवृत्त हेतु न दिया भाष्य में कहते हैं का अर्थ समृते इसको कहते हैं अंत अर्थ संवृत्ते संवृत्ते कानाडीषु देह के अंदर में जो नाड़ी है उसमें पर्वत हस्तियादीना संभवो अस्ति। नाड़ी के अंदर पर्वत हस्ती ये सब हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे देहांत नाड़ीसु पर्वत हस्तियादीना संभव नहीं अस्त ठीक है तम एवं सं तमेव संकुचित देश विशेषण्तरे स्फोती जो संकुचित देश का देह का अंदर में इसको अन्य विशेषण दे करके स्पष्ट करते हैं भाषण का देहांतर नाड़ी सुन करने से खाली देह का अंदर नहीं देह का अंदर में होने वाला नाड़ी नाड़ी के अंदर में मानो नाड़ी में संचरण करता है आगे टीका में मिथ्या मिथ्या का पर्यावरण उत्तम अर्थम कैमुतिक न्याय न ये जो कह दिया कि नहीं देहांतर नहीं देहांतर नीशु पर्वत हस्तियादी संभवो अस्ती ये जो कह दी तो इसको कैमुतिक न्याय न कह दे कैमुतिकम उतर क्या कहना है इतना जोर पवन चला कि पत्थर भी उड़ने लगे तो ये रुई का बात क्या कहना है इसको कहते हैं किम उतर क्या कहना है इसी प्रकार के यहाँ कहते हैं अभी जो कह दे, देह का अंदर में नाड़ी में ये पर्वत हस्ती इत्यादि संभव नहीं है इसको का न्याय से कहते हैं भाष्य में नहीं देहे पर्वतो हस्ती देह का अंदर में ही पर्वत नहीं है तो नाड़ी का अंदर में हो जाएगा तो इसको कहते हैं का कौमु का न्याय यदा यदा यदि काेहे तदा पर्वताद्य तदर्वर्तिषु नाड़ीसु अति सूक्ष्म संभावना इति नस्ती कि वक्त यदा जब देह, में भी, देह का अंदर में भी ते। देह का अंदर में भी पर्वतादी का संभावना नहीं है नहीं हो सकता है तदा तदर्तवर्तिषु नीसु तद देह देह का अंतर्वर्तनी जो नाड़ी है देह का अंदर में होने वाला जो नाड़ी वो नाड़ी अति सूक्ष्म सू, अति सूक्ष्म है वो नाड़ी उसके अंदर में तेसाम संभावना नास्ति उनका संभावना पर्वतादि का संभावना नहीं है इसमें इति किमु वक्तव्य क्या कहना है इसके बारे में इसलिए सिद्धांती अपना अंतिम निष्कर्ष कहता है स्वापना भावा सत्या न भवंती उचित देश शून्यवात रजत भुजंगाधिपत इसी भाव स्वाप्न भावा, भावा पक्ष हो गया सत्या नवंति साध्य हो गया उचित देश शून्यवात हेतु हो गया और दृष्टान्त हो गया रजत भुजंगाधिवत पहले देखिये दृष्टान्त क्या हो गया रजत और भुजंग रजत और अर्थात सूत्र रजत भुजंग अर्थात रजुसर्प तभी ये रज सर्प और जो सुक्ति रजत इनका उचित देश जो दिखने वाला जो रजत वास्तव रजत का देश रजत कहाँ दिखना चाहिए रजत तो अवय में दिखना चाहिए और ये भूजंग सर्प कहते हैं सर्प सर्प का अवयव में सर्प रहेगा तो रजत अगर दिखता है तो रजत तो का अवयव में दिखना चाहिए वही उसका उचित देश है कहते हैं वृक्ष दिखता है वृक्ष कहाँ दिखता है कहते हैं वृक्ष वृक्ष का अवयव पत्र पुष्प उसका जो ये मध्य भाग हो जाता है शाखा इत्यादि में तो अगर वृक्ष ये पत्र पुष्प शाखा इत्यादि में ये भूमि में नहीं दिख करके वृक्ष अभी कभी आकाश में दिखेगा तो उसका उचित देश होगा नहीं होगा इसी प्रकार की कहते हैं रजत भुजंग आदि ये उचित देश में नहीं दिखते हैं उसमें उचित देश शून्य है तो होने से साध्य क्या है सत्यम न भवती ये जो रज्जु सर्प हो गया सुक्ति रज तो हो गया ये सत्यम न भवती हो गया तो अभी हम व्याप्ति कैसे कहेंगे मिथ्यात्व सत्यम न भवती मिथ्यात्म हो गया अभी स्वापना भावा ये भी उचित देश से शून्यत्व पर्वत हस्ती ये नाड़ी का अंदर में हो पा पाएंगे क्या उचित उदय नहीं है उचित उदय नहीं होने से मिथ्या होना पड़ेगा ये अनुमान हो गया है। ये प्रतिभाषी का ही है मानना तो प्रातभाषी का सत्ता ही है प्रतिभाषी को कहा जाता है अर्थात तो प्रतिभाषा मात्र सत्ता प्रतिभाषा अर्थात दिखने मात्र सत्ता और उसको उठा करके रजत समझ करके कुछ कर लेंगे वो नहीं हो पाएगा तो प्रतिभा से अर्थात जितना समय दिखता है उतने समय ही उसका सप्ताह और जब हम दिखना बंद हो गया मुंह घुमा लिए और वो रजत उधर रहेगा वो नहीं है प्रतिभा जितना समय प्रतिभा होता है उतने समय ही उसका सप्ताह प्रातिभाषी को है सब प्रातिभाषी है खाली स्वप्न नहीं ये जागृत का मनोराज्य ये सब प्रतिभाषी करें अर्थात जितना समय दिखता है बस उतना समय हो गया तो हो गया जितना कल्पना कर लिया तो जैसे ही मनोराज्य पूरा हो जाएगा कुछ और बचेगा ये सब इसलिए प्रमाता अगर नहीं है इंद्रियो के साथ संबंध नहीं है तब तो वो स्वप्न में है गया स्वप्न में इसलिए जब इंद्रियो के साथ संबंध नहीं है तब तो समाधि तो चाहिए अर्थात मैं जान रहा हूँ कि मेरा बुद्धि कार्य कर रहा है या तो इंद्रिय के साथ है नहीं तो समाधि से अर्थात जान मन नहीं है मानो ये चिंतन कर रहा है मानो ये कर रहा है अगर कहीं गया तो गया तो स्वप्न तो में गया वृथा हुआ समय अच्छा कम से कम वो जो स्वप्न है सुसुप्ति से अच्छा है अर्थात ये पूरा बंद ही हो गया बैठा है कुछ मतलब, खड़ा है किंतु तो ये बंद है वो सुसुप्ति हो गया उससे अच्छा है कि कहीं चले उससे अच्छा है कि चलता है मैं रहा हूं चलता है ये समाधि व्यवस्था धीरे धीरे आएगा अच्छा ये प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे था था आगे अभी पूर्व पक्ष का शंका आएगा जो साधारण तो समाज में लोगों का ये शंका रहता है स्वप्न में थोड़ी हम अंदर में देखते हैं जहाँ देखते हैं अगर रामेश्वर भगवान दर्शन किए अथवा क्या वो जो सेतु है धनुष को धनुष को जाकर के अगर हम सेतु दर्शन किए तो फिर हम थोड़ी से शरीर का अंदर में तो वहाँ जाकर के दर्शन करते है ना तो यह ग्रंथकार उसका उत्तर देते हैं टीका में गत्वा तेसम समृते प्रदेशे दर्शन असंप्रपन्नमेंश्य कहता है कि देहार, देह से बाहर ही जाकर के जाता है गत्वा अभी रामेश्वर गया जाकर के स्वापना स्वप्न तो में जो रामेश्वर दर्शन करता है अथवा तो जो सेतु दर्शन करता है तो वहां जाकर के दर्शन करता है करता है तो तेम देहा तो समृद्ध नाड़ी प्रदेश दर्शन असमृतिपन्न इसलिए देह का अंदर में संकुचित स्थान पर नाड़ी में दिखना ये बात नहीं है आप उसको मिथ्या क्यों कह देते थे क्योंकि उचित देश कालो नहीं है नाड़ी के अंदर में कहा रामेश्वर कहाँ सेतु बंद हो जाएगा नहीं हो पाएगा किंतु वहां जा करके देखता है और देखता है तो आपका ये जो हेतु उचित देश काल नहीं है वो अब हेतु नहीं रहा क्योंकि वो जा। अभी देखता है वहां जाकर के वो तो उचित देश काल है तो होने से मिथ्या क्यों हो जाएगा ये पूछे का कहना है हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा ये साध्य को प्रमाण नहीं कर पाएगा अर्थात मिथ्या नहीं होगा नाड़ी प्रदेश दर्शनम असंप्रतिपन्नम अयुक्तम असंप्रतिपन्नम का अर्थात अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है आशंक्य ऐसा पूर्वपक्ष आशंका क्या सिद्धांति उसका परिहार करता है अदीर्घ गेश पश्य प्रतिबुद्ध वै सर्वस्व तस्ंदे न विद्यते सिद्धांत जो आज अच्छा पहले पश्यति काल और दिर्गत्वाच्च देशाद न प्रति सर्वह प्रतिबुद्ध तस्मिन् तस्से न विद्यते सिद्धांत कह देगी आप कहते हैं कि रामेश्वर जा करके भगवान का दर्शन करता है सेतु दर्शन करता है अगर रामेश्वर जाएगा और आएगा ये कितना समय लगेगा तो कहाँ जाता है तो क्योंकि बाकी लोग देखते हैं वो तो खटिया में ये लेटा ही है लेकिन काल से और दीर्घाच काल इतना लंबा नहीं है कि जाकर के वहां आ जाएगा रामेश्वर जाएगा आएगा बासीकर भगवान तो कहेंगे की पतिपयो मास आजकल ठीक है कोई चार घंटा लगेगा कहते तो काल से अदीर्घ इतना दीर्घ समय वहां सौंपने में नहीं है वो तो तुरंत जाता है रामेश्वर दर्शन करेगा अगला बार कहेंगे दूसरा धाम दर्शन करना है तुरंत वहां से सीधा बद्रीनाथ दर्शन करेगा <laughs> तो काल से इसलिए देसाथ गतवा न पश्यती शरीर के साथ वहाँ जाकर के देखेगा ये बात नहीं है अगर शरीर में वहां जाता है अगर मान भी लेंगे तो प्रतिबुद्ध से वही सर्वह तस्मिन दे होना चाहिए अगर शरीर से गया रामेश्वर स्वप्न तो में माना जाएगा कि वो गया जैसा कहते हैं ना ये निद्रा में चलने वाले होते हैं होते <laughs> है ना तो इसी प्रकार के अगर माना भी जाएगा तो जब उसका नींद खुल जाएगा तब तो तस्मिन दे होना चाहिए जहां स्वप्न देखा अगर रामेश्वर देख रहा था नींद खुल गया अगर शरीर से गया था तो फिर वही होना चाहिए तो आजकल लोग कह गया ना थोड़ी शरीर में जाता है ये मन चला गया ना तो मन कैसा जाएगा खाली कह देंगे कि मन चला गया मन कैसा जाएगा आपका प्रक्रिया क्या है मन जाने के लिए तो कहना पड़ेगा कि प्रक्रिया वही इंद्रियो के साथ ही मन जा सकता है आपका चक्षु अगर खुला है अब सामने में घटा है पर्वत है तो ये चक्षु का जो किरण रश्मि जो गया उसके साथ ये मन भी चला जाएगा इसी प्रकार की जहाँ इंद्रियों का कहीं संबंध नहीं है मन को जाने के लिए मन को चाहिए कितना रोप हुए मन को ऐसा कुछ चाहिए जाने के लिए अगर कुछ नहीं है संबंध शनिकर्ष नहीं हुआ मन नहीं जा पाएगा मन का धर्म है अंदर रहेगा इंद्रिया केवल है तो उन्हीं के सहारा पर जा पाएगा नहीं तो नहीं जा पाएगा अभी ये मन कैसे चला जाएगा ये नहीं जाएगा हम जो कहते हैं हम दुर्गा नक्षत्र को देखते हैं कहते हैं कि वो देखते हैं अर्थात किरण के माध्यम से वो जाना आना होता है तो इसी प्रकार की यहाँ किंतु मन स्वप्न अवस्था में इंद्रिया के साथ नहीं होने से ये जा नहीं पाएगा इंद्रिय उस समय में गोलों का अभाव से कार्य नहीं कर पाएंगे कार्य नहीं करने से मन वास्तविक बाहर नहीं जाता है इसलिए केवल अंदर में ही ये मिथ्या पदार्थों को ही देखता है प्रतिबुद्ध से वही सर्वस्व स्वप्न दृष्टार दिया है सभी स्वप्न दृष्टा जब स्वप्न खुल जाता है तो उस देश में नहीं होते हैं वो तो जहाँ प्रकोष्ठ में मतलब सोया हुआ उधर ही वो मिलता है ठीक है में वही ही स्वप्न उपलब्धि पक्षी दोषांतरम आह स्वप्न जाकर के वहाँ बाहर में देखता है कहा जाएगा तो एक दोष हो गया कालस्य और अधीर्घ दूसरा दोष हो गया प्रतिबुद्ध से सर्व तस्मिन देश से नूसरा दोष है होना चाहिए किंतु नहीं होता है अगर टीका में व्यावर्त्याम आशंका अनुबदती पूर्व पक्षीय कुछ शंका करता है जितना समझा दिया गया उसके ऊपर शंका आएगा आगे फिर समझाएगा पूर्व वाक्य कह दिया गया वैतम सर्व भावान स्वप्न आहुर मनीषिणा अंत तो कह दिया उसके ऊपर शंका हुआ शंका होने से ये श्लोक उत्तर में आता है क्या शंका हुआ उसको पहले कहते हैं वाषिका स्वप्न दृश्य भावा नाम भावान इति समृत स्थानम सिद्धांति कहा जो स्वप्न दृश्य स्वप्न में दिखने वाले जो भाव हो है चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो सुख दुख हो अथवा घटोपट हो वो सब अंत समृद्ध स्थानम अंत का अर्थ हो तो गया समृद्ध अंत स्थान तथा तो समृद्ध स्थानम ऐसे सिद्धांति कह दिया पूर्व पक्षी कह है कि एत असिदम ये बात ठीक नहीं है क्या कहना चाहता है गत्व अवश्यति अंदर में रह करके देखता है सिद्धम पूर्व पक्ष का एत असिद्धम क्या कहना चाहता है गत्व ये उसका कहने का तात्पर्य है टीका में देहांत संकुचिते नाडी तषा दे संकुचि नड़ीदेश अपि दर्शना मिथ्यामीत अत्र हेतुम अह। आह तेतुचि देह का अंदर में संकुचित जो नाडी देश में स्थिति स्थिति दर्शना स्थितिदर्शनाथ दृष्टा का स्थिति स्वप्न अवस्था में नाडी देश में होता है स्थिति दर्शनार्थ का अर्थ देह का अंदर में संकुचित देश में नाड़ी के अंदर में तेसाम स्वप्न भावानाम स्थिति दर्शनार्थ ये नहीं स्वप्नो स्वप्न पदार्थों का स्थिति नाड़ी के अंदर है वो नहीं जैसे कहा जाएगा कि सर्प तो वहाँ अभी रजू के ऊपर है वो सर्प वहाँ है क्या सर्प नहीं है इसी प्रकार के स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ वो सब नाड़ी के अंदर में दिखते हैं वो बात नहीं है क्योंकि वो तो है ही नहीं इसलिए कहते हैं कि तेषाम देहांत संकुचित नाड़ी दे स्थिति दर्शनार्थ तेसाम स्थिति नहीं दृष्टा का स्थिति संकुचित देहांत संकुचित नाड़ी दे से का स्थिति तो है द्रष्टा का स्थिति होने से दृष्टा वहां रह करके कल्पना करता है तो इस प्रकार की यहां क्यों एक नंबर टिप्पणी देखिए स्थिति दर्शनार्थ अर्थ स्थिति द्रष्टु दृष्टा का स्थिति वो जो पदार्थ दिखते हैं नदी पर्वत उनका स्थिति नहीं है द्रष्टा का स्थिति तया तो स्वप्नार्थ नाम दर्शनार्थ उस दृष्टा का जो स्थिति है वो दृष्टा का स्थिति से वो स्वप्न पदार्थ का मतलब दर्शन अनुभव करता है कल्पना करता है जैसे ये मनोराज्य करने वाला भी मनोराज्य करने वाला भी जहां खड़ा है तो वही वो, वो अनुभव करेगा पदार्थ तो अभी जो मनोराज कोई गंगा किनारे खड़ा कर रहा है और किसका कर रहा है कहना है रामेश्वर का कर रहा है तो अभी क्या कहा जाता है की रामेश्वर इत्यादि पदार्थ सब वही दिखते हैं इस प्रकार की नहीं है दृष्टा वहां विद्यमान है होकर के वहाँ कल्पना करता है क्योंकि पदार्थ तो है ही नहीं वो केवल कल्पना मात्र इसलिए ये है वो प्रत्यक्ष में वहाँ प्रमाण नहीं वो साक्षी भाष्य कहेंगे क्योंकि प्रमाण होगा तो फिर वो प्रमा ज्ञान को प्रमा कहेंगे तो वो प्रमाण नहीं है साक्षी साक्षीभाष्य तो जितने सारे प्रातिभाषिक पदार्थ तो होते हैं वो साक्षी के द्वारा जाना जाता है वो प्रमाण से ग्रहण नहीं होता है क्यूँकी रजु में दिखने वाला सर्कों को क्या इंद्रिय ग्रहण करता है नहीं करता है इंद्रिय प्रमाण है इंद्रिय इंद्रियदम को ग्रहण करता है इदम को ग्रहण करता है चक्षु ग्रहण करता है इसलिए इदम प्रमाण है वहां कुछ है किंतु सर्प सर्प चक्षु से ग्रहण नहीं होता है तो नहीं जो सर्प ज्ञान होता है वो प्रमाण नहीं है अगर सर्प ज्ञान प्रमाण नहीं है तो उसे ग्रहण करने वाला वो भी प्रमाण नहीं होगा क्योंकि प्रमा करणम प्रमाणम जो प्रमा करने वाला वह प्रमाण तो यहाँ सर्प भी प्रमाण नहीं है इसलिए उसका जो कारण होगा वो भी प्रमाण नहीं है वो साक्षी के द्वारा ग्रहण होता है जितने सारे मिथ्या पदार्थ हो उसको साक्षी जानेगा <laughs> वो कभी सत्य और मिथ्या में साक्षी को कोई आग्रह नहीं है तो जो है बस उसको प्रकाश कर देगा इसलिए जो ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये सब प्रमाता का कार्य है साक्षी का कार्य जैसा है सर्प है तो सर्प है रोजु है तो साक्षी इस प्रकार करेगा अच्छा टीका मैं तेसाम देहांत संकुचित नाडी देश स्थिति दर्शनार्थ अर्थात दृष्टा का स्थिति देहांत संकुचित नाडी देश में होने से तेसाम वहां दर्शन हो जाता है अर्थात उनका कल्पना कर लेता है तेसाम मिथ्यात्व यहां जो दृष्टा है वो साक्षी न और वहां जो मन है मन वहां दृश्य मनो ही बनता है और साक्षी उसको तो प्रकाश करता है अच्छा, अच्छा, तेसम का अन्वय मिथ्यात्म के साथ जाएगा देहांत संकुचित नाड़ी स्थिति द्रष्टु स्थिति दर्शनाथ तेसाम मिथ्यात्व वो सब मिथ्या हो जाएंगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं असम प्रतिपन्नम ये बात ठीक नहीं है इत्यत्र हेतु माह पूर्व पक्ष इसके लिए हेतु कह रहे हैं क्यों सिद्धांत ये बात कह दिया वो समित्या है क्योंकि नाड़ी के अंदर में ही दृष्टा रह करके उसका अनुभव करता है अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ये बात ठीक नहीं है भाष्य में यशमात यस्त प्राच्यु सुदक्षु स्वपना पश्यन वृश्यते एक आस्य आह यु सुप्तः कोई पूर्वदेश में सोया है और उदक्षु स्वप्ना पश्यनिव तो स्वप्न देखता है कश्मीर का तो सोया है तो बंगाल में और स्वप्न देखता है कश्मीर का तो प्राच्यु प्राच्यु मान लीजिए कोई बंगाल में सोया है और उदक्षु उदक उदक उत्तर दिशा तो काश्मीर में स्वप्न कहते भगवान भाष्यकार कहते पश्य निव दृश्यते पश्य निव हो वास्तविक वहां कुछ पदार्थ नहीं है वो कश्मीर नहीं वहाँ दृश्यते ये पक्ष का आशंका हुआ अतः पूर्व कह रहा है कि इसलिए जाकर के ही देखता है इति आशंख्य आह ठीक है हमने पश्य निव जो भाष्यकार कहते हैं उसके लिए कहते हैं पश्य निव स्वप्न दर्शन से निरूपण आभासत्वम शब्द स्वप्न का जब निरूपण करते हैं तो वो स्वप्न केवल आभासमात्र है केवल अधिकता ही है इसी को भाषिकार भाष्यकार शब्द से कहते हैं इव शब्देन द्योत्य सूचत कहा जाता है एकदेन चौद्यम परामम दृश्यते जो भाष्य में दिया पश्यन दृश्यते एक आशंक्य अर्थात पूर्वपक्षी जो आशंका करता है ग्वा पश्यति ये पूर्वपक्षी का आशंका है तो ये चौदह पराममृश्य भाष्य में सिद्धांति उत्तर देता है न देहादिदेशर गश्यति सिद्धांति उत्तर दे दिया है देहा देह से बहादेश गत्वा पश्यति गत्वा स्वप्नान पश्यति ग तो देहांतर मतलब देशांतर को जाकर के देह से बाहर वो पदार्थों को सब देखता है रामेश्वरम दर्शन करता है सेतु का दर्शन करता है हम सब दूर में है ऐसा कहते हैं तो देशातर गए टीका में स्वप्न स्वप्नद्रष्टा गोप्ना न पश्य हेतु महा सिद्धांत कह दिया कि स्वप्नद्रष्टा जाकर के स्वप्न देखता है ये बात नहीं है स्वप्नद्रष्टा गन शोपन में होने वाला जो पदार्थ उनको पश्यति इति न स्वप्न न पश्य सिद्धांति कहा हेतु मह सिद्धांति हेतु कहता है भाष्य में यस्मा सुप्त मात्र एवं देह देशाद सतांतरीते मास मात्र प्राय प्राप्य देशे स्वप्न पश्य क्योंकि सुप्त ते य वो तो सोया हुआ ही है सुप्त मात्रम मात्र अर्थात शयन समानंतर एवं केंगे सो गया सो गया तो बारह घंटा सो गया वो नील घंटा जा सकता है नहीं जा सकता है मतलब तो शरीर में बारह घंटा मिला केंगे जा सकता है इसलिए यहाँ कहते हैं कि स्वयं समानांतरम है वो जैसे ही खटिया में गया तुरंत स्वप्न देखने लगा कि रामेश्वरम अगर उतना उसको कोई दो महीना सो जाएगा आजकल चार घंटा अगर सो जाएगा तब रामेश्वरम तो पहुंच सकता है शरीर भी पहुंच सकता है किन्तु तो इस प्रकार नहीं है इसलिए कहते हैं कि अर्थात तो यहाँ देशा, देशांतरम जाकर के अर्थात सशरीर दे देशांतरम जाकर के कर, पूर्व पक्ष का कहना है तो सुप मात्र है जैसे ही सोया तुरंत ही तेह देशात तो जहाँ देह पड़ा है वहां से योजना स्वतांतरित सौ योजना दूर मास मात्र प्राप्ति एक मतलब मास में जाकर के पहुंचेगा उस समय चलने का ही था देश स्वप्नान पश्चियन इव उतने दूर देश में जाकर के स्वपनान पश्चियन इव फिर यहाँ इव कहते हैं इव दृश्य थे टीका में इ शब्द बहधिक है शब्दस्तु शब्द पूर्ववत तो पहले जैसे प्रथम पंक्ति में भाष्य में था पश्चियन ईव तो यहाँ भी जो तृतीय पंक्ति में आया इव दृश्य थे वो भी अर्थात स्वप्न आभास है जब निरूपण होता है निश्चय होता है इसी को दिखाने के लिए भाष्यकार बार बार इवो इ करें आगे टीका में तथापि कथम बप्नोपलम्भो नवती निर्धारित आशंक तथापि कथम कैसे ही न स्वप्नोपलम्भो इति कथम निर्धारित स्वप्न का उपलम्भ बाहर नहीं होता है ये कैसे निश्चय हो गया तो आपने कह दिए कि बाहर जाकर के नहीं देखता है इस प्रकार क्या आप, आप कह दिए ये निश्चय आप कैसा कह दिए भाष्य में नच चेस प्राप्त आगमन से दीर्घ कालो अस्ति उस देश को रामेश्वर तक जाकर के फिर आगमन अपना कमरे में ऋषिकेश में आ जाना जितना समय लगेगा उतना दीर्घ कालो नहीं है दस घंटा सोएगा तो नीलकुंठ दर्शन करके आ सकता है मतलब जो निद्रा में चलते हैं तो अगर दस घंटा उसको निद्रा होगा वो नीलकंठ दर्शन करके आ सकता है यहाँ कहते हैं कि रामेश्वरम जा करके कैसे आ जाएगा उतना तो महीना भर कुंभकर्ण होगा तो अलग बात है तो ये अभी उतर दे दे देश प्राप्ति करके फिर पुनः आगमन करने के लिए जितना काल मिलेगा उतना काल स्वप्न में नहीं वो तो जैसे ही सोता है देख लेता है कभी ठीक है मैं इसलिए सिद्धांत कहता है की स्वप्न सत्यो न भवती उचित काल विकलतवाद पहले कहा था स्वप्न सत्यो न भवती उचित देश अभाव अभी कहते हैं स्वप्न सत्य न भवती उचित काल विकलत्वात जितना काल चाहिए उतना काल वहां नहीं है काल विकलत्वात संप्रतिपन्न बत्रतिपन्न दृष्टान्त देते हैं क्या दृष्टांत है पांच नंबर माया विरचित नगर आम्राधिवत मनोराज्य निर्मित सौधाधिपत मनोराज्य कभी कभी साधु बड़ा आश्रम बना लेता है न मनोराज्य इसी प्रकार के कहते हैं तो और माया माया भी जैसे बना देता है नगर और आमरा दिवस माया भी आमरो बना करके दूसरों को खिला देता है कभी सुने हम <laughs> देखा नहीं कभी माया आजकल तो नेट तो में सब मिलेगा आमरो माया भी खिलाता है किसको देखा जा सकता है okay. So, ये संप्रतिपन्न जैसा ये हो गया वहां माया भी नगर बना दिया नगर एक बनाने के लिए कितना समय लगेगा तो माया भी जो बना देता है वहाँ उचित कालो नहीं है और कुछ नहीं है वृक्ष बनाए आमरो बना दिया वो कितना तो दस पंद्रह मिनट के अंदर बना देगा कहेंगे तो उचित कालो वहाँ भी नहीं है इसी प्रकार की यहाँ भी उचित कालो नहीं है उचित कालो विकलत्वा उचित कालो विकलत्व तो हेतु है इसलिए स्वप्न सत्यु न होती अच्छा अभिप्रेत्य फलित तो आह भाष्य में अतो अदीर्घ तो इस काल से न इस कारण से क्या कारण है दीर्घ काल नहीं है तो उसी को कहते हैं अदीर्घ काल काल दीर्घ वहाँ उपलब्ध नहीं है जितने समय में वो व्यावहारिक पदार्थ का निर्माण अथवा तो गमन इत्यादि संभव हो सकता है अदीर्घ काल न स्वप्न दृ स्वप्न देखने वाला देशान्तरम गाला देशांतरम न गच्छति नहीं जाता है उपने काल वहां नहीं है ठीक है में इत न देहादि देशांतरे स्वप्न दर्शन इतिहा इस कारण से भी देह से बाहर देशांतर जाकर के स्वप्न दर्शन होता है ऐसा नहीं है और भी कारण देते हैं किंच में खने वाला स्वप्न दर्शन देशे न विद्यते नहां देखता है रामेश्वर में वहाँ नहीं रहता है न नीदे टीका है मैं सर्वोपि द्रष्टा देशांतरे स्वप्नान पश्यन अकस्मात एवं प्रतिबुद्ध न तथा किंतु शयन देश वर्तते सर्वोपी स्वप्न जितने लोग स्वप्न देखते हैं देशांतरे स्वप्न पश्यन देशांतर में स्वप्न अर्थात कोई देशांतर पदार्थ का स्वप्न में देखता हुआ अकस्मात एवं प्रतिबुद्ध अकस्मात अर्थात अगर नींद खुल गया तो नींद खुल गया तो ना तत्र अस्थि उस देश में नहीं है फिर कहा है किंतु स्वयं देशे वर्तते बरतते जहाँ खटिया में सोया था वहीं देखेगा कभी जाकर के अन्य कोई स्थान में दर्शन कर रहा है वो नहीं अच्छा आगे टीका में पूर्व पक्षी आगे कर आगे पूर्व पक्षी का वाक्य है तथापि गए दूसरा जो है व्यावहारिक पदार्थ अगर सारे घटना को व्यावहारिक माना जाएगा क्योंकि ये सिद्ध कर रहे हैं कि व्यावहारिक नहीं है स्वप्न व्यावहारिक नहीं है ये सिद्ध कर रहे है तो जैसे अभी माया भी आमरो खिला दिया आमरो वृक्ष बना करके वृक्ष व्यावहारिक बन करके आमरो होकर के पक्को होने पर व्यावहारिक काल जितना चाहिए माया भी इतना समय लिया माया भी नगर बना दिया नगर व्यावहारिक बनाने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय वहां है नहीं है तो उचित तो काल वहाँ नहीं है दृष्टांत तो में सिद्ध हुआ है तो सिद्ध हुआ इसलिए वो मिथ्या है सिद्ध हुआ इसी प्रकार की रामेश्वर दर्शन करके आना उसके लिए जितना काल चाहिए सशरीर का व्यावहारिक का विचार हो रहा है तो कहाँ ही होगा व्यावहारिक सशरीर नहीं हो पाएगा और केवल मन में चला जाना वो ये बात नहीं है मनो तो बिना इंद्रिय के जान ही पाएगा इसका बाहर प्रवृत्ति ही नहीं है इंद्रिय अंत बिना समय तो उचित काल प्राप्त हो रहा है तो अभी अगर कहेंगे कि जैसे हम दृष्टांत दिया नीलकंड जाकर के दर्शन करके आ जाएगा आठ घंटा में समूह है कहेगा वहां तो जा सकता है उसके लिए आगे और कहते हैं आगे और हेतु देंगे ये प्रश्न होने से अभी कहते हैं उसके लिए हेतु देंगे किंच प्रतिबुद्धस्वी सर्व स्वप्न दृग स्वप्न प्रदेश न विद्यते टीका में पूर्वपक्ष करथापि तो गत्वा स्वप्न दर्शने का अनुपत्ति तो फिर भी जाकर के देखने में क्या हानि है अल्प अल्पदूर स्थान में जाकर के बहुत दूर नहीं है अल्पदूर स्थान करके जाकर के देखे का अनुपति भाष्य में कहते यदि च स्वप्ने देशान गछेत यस्े स्वप्ना पश्यन् तत्र प्रतिबुध्येत अगर स्वप्न में देशांतर को जाता है तब यशमिन देश है स्वप्नान पोष्य जिस देश में स्वप्नों को देखेगा तत्व प्रतिबुद्धि है तो वही जगना चाहिए अगर बिल्कुल जगा ही नहीं गया नीलकण्ड दर्शन करके स्वप्न में फिर वापस आकर के पहुंच गया वो जगा ही नहीं इस प्रकार की निद्रा में चलने वाले जो होते हैं दर्शन करके आ गया जगह ही नहीं अगर इस प्रकार की होगा तो यहाँ वो बात आगे देंगे दो पंक्तियां नीचे है यहाँ कहते हैं अगर रास्ता में जग गया अगर गिर्ण, गिर्ण, गिर्ण कोई तो जग जाएगा तथा प्रतिबुद्धियत न किंतु अगर वहाँ प्रतिबुद्ध हो जाने से जग जाने से वही होना चाहिए किंतु ये नहीं है ठीक है हमें अंतर एवं स्वप्न दर्शनमित स्थित स्वप्न मिथ्यात्म उचित काल्य शून्यवादी उत्तम प्रपंच अंतर एवं स्वप्न दर्शनम अंदर में ही स्वप्न दर्शन ये स्थिते स्थिते निश्चिते सति इसलिए स्वप्न मिथ्या तुम स्वप्न मिथ्या तो हुआ क्यों उचित काल शून्यवाद उचित काल नहीं रहा इसलिए अंदर ही स्वप्न का केवल कल्पना होता है और ये मिथ्या है उचित काल शून्यवाद इतिम जो हेतु कहा गया था तृतीय पंक्ति में स्वप्नों सत्यो न नवती उचित कालो विकलत्वा जो हेतु कहा गया था उसका प्रपंच करते हैं भाष्य में विस्तार करते हैं भाष्य में रात्रो सुप्तो अहनी एव भावान पश्यति और बहु भी संगतो ये संगतो भवती तेईत रात्रो सुप्त रात में सोया है अहनिव भावां पश्यति दिन में जागृत अवस्था में जैसा देखना चाहिए रात में अभी सोया है किंतु ऐसे सूर्य उदय हुए हैं सारे पदार्थ तो स्पष्ट देखते हैं ये देखता है तो यहाँ तो और उतना दीर्घ काल होता सोते सोते दिन हो गया ऐसा तो नहीं और दूसरा कहते हैं बहु भी ही संगत स्वप्नों में जाकर के बहुत से मिलता है और यही संगत भगवती जिनके साथ मिलता है अगर वास्तविक स्वप्नों में यही गया गंगा पार वही कुछ से बात करके आया अगर मान लिया जाएगा कि ये व्यावहारिक जाकर के मिल करके आया वो लोग कहना चाहिए था ना तो हम वो आया था हमसे मिलकर के गया ऐसा कहना चाहिए तो कहते यही तो संगत हो भगवती तेर गृह जिनके साथ जा करके मिला उनके द्वारा ये ग्रहण होना चाहिए वो लोग कहना चाहिए हाँ कल नौ बजे आया था मिला हमसे इन वो लोग तो नहीं कहे इसलिए नजदीक वाला भी ये बात नहीं है नो भी तो ग्रहण नहीं होता है तो, को तो बता कैसे तो जड़ को आ, जब तो इतना है? क्या ना अगर एक जगह में भी व्याप्ति का भंग हो गया तो फिर हनुमान और नहीं चलेगा तो उसके लिए व्याप्ति चाहे न जड़ पदार्थ को, को खाली मिलकर के आया तो गया बोलकर कोई देखा है क्या नहीं गया तो फिर क्या प्रमाण है <laughs> उसके पास मतलब शरीर तो गया नींद में चलते चलते गया कोई देखा है क्या नहीं देखा है तो फिर कोई वर लोग कह रहे ना ना वो तो कमरे में सोया था इसलिए उसके लिए हेतु चाहिए ना अच्छा आज यहाँ तक आगे तीन दिन अवकाश है तीन दिन अवकाश है ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मिदम पूर्णाद पूर्ण पूर्ण देवा